श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण तथा कामनी कांचन श्री रामकृष्ण डॉक्टर सरकार आदि से बड़ा खर्च हो रहा है डॉक्टर भक्तों की ओर इशारा करके ये सब लोग तैयार भी तो हैं बगीचे का संपूर्ण खर्च देते हुए भी इन्हें कोई कष्ट नहीं है श्री राम कृष्ण से अब देखो कांचन की आवश्यकता आप पड़ी श्री राम कृष्ण नरेंद्र से बोलना श्री राम कृष्ण नरेंद्र को उत्तर देने की आज्ञा दे रहे हैं नरेंद्र चुप है, डॉक्टर फिर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कांचन चाहिए और फिर कामनी भी चाहिए राजेंद्र डॉक्टर इनकी स्त्री इनके लिए खाना पका दिया करती है डॉक्टर सरकार श्री राम कृष्ण से देखा श्रीराम राम जरा मुस्कुराकर है लेकिन बड़ा झंझट डॉक्टर सरकार झंझट न रहती तो सब लोग परम हंस हो गए श्री राम स्त्री छू जाती है तो तबीयत अस्वस्थ हो जाती है और जिस जगह छू जाती है वही बड़ी देर तक सिंगी मछली के कांटे के चूप जाने के समान पीड़ा होती रहती है डॉक्टर यह विश्वास तो होता है परंतु अपनी ओर से देखता हूँ तो कामनी और कांचन के बिना काम ही नहीं चलता श्री राम रुपया हाथ में लेता हूँ तो हाथ टेढ़ा हो जाता है सांस रुक जाती है रुपये से अगर कोई विद्या का संसार चला सके ईश्वर और साधुओं की सेवा कर सके तो उसमें दोस्त नहीं रह जाता स्त्री लेकर माया का संसार करने से मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है जो संसार की माँ है उन्हें इस माया का रूप स्त्री का रूप धारण किया है इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर माया के संसार पर भी जी नहीं लगता सब स्त्रियों पर मात्र ज्ञान के होने पर मनुष्य विद्या का संसार कर सकता है ईश्वर के दर्शन हुए बिना स्त्री क्या वस्तु है यह समझ में नहीं आता होम्योपैथिक दवा का सेवन करके श्री राम कृष्ण कुछ दिनों से जरा अच्छे रहते हैं राजेंद्र अच्छे होकर आपको स्वयं होम्योपैथिक डॉक्टरी करनी चाहिए नहीं तो फिर इस मानव जीवन का क्या उपयोग होगा सब हंसते हैं नरेंद्र जो मोची का काम करता है वह कहता है कि इस संसार में चमड़े से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है सब हंसते हैं कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर चले गए